सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसीये जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है ना लोभ है न क्षोभ है न राग है न द्वेष है और न कपट दंभ और माया ही है हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए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 आप उनके मन में बसिए जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे को विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं आप उनके मन में आपके रहने के योग्य शुभ भवन है हे तात जिनके स्वामी सखा माता पिता और गुरु सब कुछ आप ही हैं उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है उनका सुंदर मन आपका घर है जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसको प्यारे लगते हैं उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए जाति पाति बड़ा प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए स्वर्ग नर्क और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है क्योंकि वह जहां तहां यानी सब जगह केवल धनुष पाण धारण किए आपको ही देखता है और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए वह आपका अपना घर है इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी को घर दिखाए उनके प्रेमपूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे फिर मुनि ने कहा हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए अब मैं इस समय के लिए सुखदायक विश्राम कहता यानी निवास स्थान बताता हूं। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए वहा आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है वह हाथी सिंह हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी वह गंगा जी की धारा है उसका मंदाकिनी नाम है वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी यानी डाइन रूप है अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं हे राम जी चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया श्री रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है नदी यानी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और शम दम दान बाण है कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु यानी रूप निशाने हैं चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी जी ने ने स्थान स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र सुख पाया जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है तब वे देवताओं के प्रधान थवई यानी मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता उनमें से एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो उस समय देवता नाग किन्नर और दिकपाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा हे नाथ आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आप बसे हैं यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं वे सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवो निधियां उनकी धरही पर आ गई हूं वे दोनों में कंदमूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सब ने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं वे मुग्ध हुए, जहां के के मानो चित्र लिखे से खड़े हैं, उनके शरीर पुलके थे और नेत्रों में प्रेम के जल की सब सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं हे नाथ प्रभु आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए हे कौशल राज हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागम हुआ है हे नाथ, जहां जहां आपने अपने चरण रखे हैं, वे पृथ्वी वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भर कर आपका दर्शन किया आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा हम लोग सब प्रकार से हाथी सिंह सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे हे प्रभु यहाँ के बीहड़ वन पहाड़ गुफाएं और खोह यानी दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं हम वहां वहां यानी उन उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो, हो, यानी यानी जानना चाहता हो, वो जान ले, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, प्रेम कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया फिर उनको विदा किया वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए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 वे देवताओं के वन यानी नंदन वन को छोड़कर आए हों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, वे सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद, सब सब मंदाकिनी की, की बड़ाई करते हैं। हैं उदयाचल, अस्ताचल, मंदराचल और और सुमेरु आदि जो देवताओं के रहने के रहने स्थान हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं विंध्याचल बड़ा आनंदित है उसके मन में सुख समाता नहीं क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण अंकुर आदि की सभी जातिया पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं देवता दिन रात ऐसा कहते हैं आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर यानी पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं यो सभी परम पद यानी मोक्ष के अधिकारी हो गए वह वन और पर्वत स्वाभाविक और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला, उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हो तो वे भी नहीं कह सकते उसे भला मैं किस प्रकार वर्णन करके कह सकता हूं? कहीं पोखरे का यानी क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता क्षण क्षण पर श्री सीता राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों माता पिता और घर की याद नहीं करते श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसी ही प्रसन्न रहती हैं जैसी चकोर कुमारी यानी चकोरी चंद्रमा को देखकर स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं मुनियों की स्त्रियाँ सास के समान श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है स्वामी के साथ सुंदर साथरी यानी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है माता पिता कुटुम्बियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं किंतु फिर कुछ समय समझ धीरज धारण कर लेते हैं श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं जैसे पलके नेत्र गोलकों की इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं तुलसीदास जी कहते हैं मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर, जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ के रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह नहीं जाता निशाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र राम हा राम हा सीते लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर यानी जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देखकर कर हिनहिनाते हैं मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं केवल आँखों से जल बहा रहे हैं श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा हे hey सुमंत्र जी अब विषाद को छोड़िए आप पंडित और परमार्थ को जानने वाले हैं विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया परंतु शोक के बारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हांक नहीं सकते उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम लेता घोड़े हिन हिन कर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है वे ऐसे व्याकुल व्याकुल हैं जैसे के के बिना सांप होता है। साथ। मंत्री और घोडों की यह दशा देखकर वश हो गया तब उसने अपने चार उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए निषाद राज गुह सारथी यानी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता वे चारों निषाद रथ को लेकर अवध को चले सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण पर विषाद में डूबे जाते थे व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवेर के बिना जीने को धिक्कार है आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है नहीं अभी श्री राम जी के बिछुड़ते ही छूट कर इसने अच्छा मौका चूक गया अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पीले और पीछे पछतावे उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोचकर पछता रहे जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े उस समय उसके हृदय में जैसा भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है नेत्रों में जल भरा है दृष्टि मंद हो गई है कानों से सुनाई नहीं पड़ता है व्याकुल हुई बुद्धि हो रही है, सूख रहे हैं, मुंह में लाटी लग गई है किंतु सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे यही आशा रुकावट डाल रही है सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है जो देखा नहीं जाता ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि यानी पीड़ा छा रही है जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो मुँह से वचन नहीं निकलते हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूँगा श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूंगा श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग थे प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है यानी जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुँचा मंत्री ने विदा विनय करके चारों निषादों को विदा किया वे विशाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के के को को लौटे नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या मारकर आए हों सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया जब संध्या हुई तब मौका मिला अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ को देखने राजद्वार पर आए रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं यानी क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान यानी शमशान हो अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता उनकी वाणी विकल हो गई है यानी रुक गई है न कानों से सुनाई पड़ता है न आंखों से कुछ सूझता है वे जो भी सामने आता है उस उससे पूछते हैं कहो राजा कहाँ है दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौसल्या जी के महल में लिवा ले गई सुमंत्र ने जाकर वहा राजा को कैसा यानी बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो राजा आसन शय्या और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हूँ राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज यानी जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो राजा बार बार राम राम हाही प्यारे राम कहते हैं और फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया सुनते ही राजा व्याकुल हो उठे और बोले सुमंत्र कहो राम कहाँ है राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भराया शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर कर के राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुँचा दो नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं मेरे मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं हैं राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो मंत्री धीरज धरकर कोमलवाणी बोले महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं हे देव आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ है आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं वे सबके हितकारी यानी रक्षक आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए श्री राम जी का पहला निवास यानी मुकाम तमसा के तट पर हुआ दूसरा गंगा तीर पर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 फिर पाव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा सब माताओं के पैर पढ़ पढ़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कुशलपति पिताजी कुशल रहे बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें हे तात्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 कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना और हे भाई पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपने को अंत तक निभाना हेतात राजा यानी पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी यानी किसी तरह भी मेरा सोच न करें लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा हे तात लक्ष्मण का लड़कपन वह न कहना प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी परंतु स्नेह वश में शिथिल हो गई उनकी वाणी रुक गई नेत्रों में जल भराया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई यानी वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानी और सोच के वश हो गए सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मांझा व्याप होगी व्याप गया हो यानी पहली वर्षा का जल लग गया हो सब रानियां विलाप करके रो रही हैं, उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया राजा के रावले यानी रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात्रि के समय कठोर वज्र गिरा हो राजा के प्राण कंठ में आ गए मानो मणि के बिना सांप व्याकुल यानी मरणासन हो गया हो इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वचन कमलों का वन मुरझा गया हो कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धर समय के अनुकूल वचन बोली हे नाथ आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके यानी खेने वाले हैं सब प्रियजन यानी कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा हे प्रिय स्वामी यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो धीरज धर कर राजा उठ बैठे और बोले सुमंत्र कहो कृपालु श्रीराम कहाँ हैं लक्ष्मण कहाँ हैं स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं वह रात युग के समान बड़ी हो गई यानी बीतती ही नहीं राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई उन्होंने सब कथा कौशल्या को, को कह सुनाई उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को है मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभा हार गुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए हा जानकी हा लक्ष्मण हा रघुवर हा पिता के चित्तरूपी चातक को हित करने वाले मेघ राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया जिनको सॉरी जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया जीते जीतो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर कर अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं कहते हैं कि आज धर्म की सीमा गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए सब कैकई को गालियां देते हैं जिसने संसार भर को बिना नेत्र का यानी अंधा कर दिया इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया